Hey Namah Sri Surabhyai Namah Kresurabhyai Namah Sri Surabhyai Namah Sri Surabhyai Namah Sri Surabhyai Namah Sri Surabhyai Namah Sri Surabhyai Namah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 श्री भ्यय नमः श्री सुरभ्यय नम श्रीसुरभ्यय नम श्रीवृंदवन श्री विहारी लाकी जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की सुरभि माता की अखिल गोवंश की श्री बहुला माता की श्री सुमंगा माता की श्री अकुतोभया माता की श्री क्षेमा माता की श्री सख्या माता की श्री भूयसी माता की श्री सर्वसा माता की श्री सुरभि माता की श्री सप्त गो की जय अखिल गोवंश की जय जय श्री राधे श्री पथमेड़ा गोधाम की जे, जे, श्री जड़खोर गोधाम की सब संतन की श्री चक्र तीर्थ की जय नैव क्षेत्र की जे, जे, गोमती गंगा की भूतनाथ बाबा की ललिता मैया की श्री चमखर सती धाम की श्री जय देवी सती माता की श्री तुलसी माता की है सब संतन की है सब भक्तन की है सब विप्रनिकी जय समस्त नैमिषारण्य वासनिकी है जय जय श्रीराधे जय जय श्री, श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछाकु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्रीहरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो परम पवित्र शारण्य महातीर्थ में सीतापुर जनपद के अंतर्गत महोली चमखर ग्राम के निकट स्थित श्री सती जय देवी माता के इस पुनीत स्थल पर जो हम समझते हैं कि इस सदी की विगत बीसवीं सदी की अंतिम महासती अब ठाकुर जी फिर प्रकट करें कोई सती तो बात अलग है वातावरण तो निरंतर विकृत होता चला जा रहा है ऐसे परम पुनीत स्थल पर परम भागवत गोऋषि प्रातस्मरणी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेडा महाराज जी के पावन संकल्प से उनकी प्रेरणा से यह सुरभ ही गोभक्ति महोत्सव सानंद संपन्न हुआ और यज्ञ की सफलता वर्षा से है हाँ गीताजी में लिखा यज्ञात भवती पर्जन्य पर्जनयादन्न संभव यज्ञ से मेघ होते हैं मेघ से वर्षा होती है और वर्षा से सबका जीवन सुख सुखी होता है इसलिए पानी बरस गया ये विघ्न नहीं है ये कार्य की सफलता का प्रमाण है इस महोत्सव की सफलता का इस यज्ञ की सफलता का प्रमाण है जल बरस गया बड़े राजा महाराजा पधारते हैं तो उनके आगे मुस्क चलती है पानी का छिड़काव किया जाता है कल पथमेड़ा महाराज गोदर्शन के लिए पधारे तो ठाकुर जी ने छिड़काव कर दिया मड़ी घाट तक ठाकुर जी ने छिड़काव कर दिया और हम लोग तो मलमूत्र के शरीर वाले हैं कुछ न कुछ गंदगी करते ही हैं स्थल को स्वच्छ करना भी कर्तव्य ही है तो ठाकुर जी ने आंधी चला के झाड़ू लगवा दी और फिर पानी बरसा के सारे स्थल को फिर से स्वच्छ कर दिया धो दिया मार्जित कर दिया भगवान की बड़ी कृपा हुई हम लोग भगवान की कृपा का अनुभव करें कल महाराज जी बहुत चिंता कर रहे थे गाड़ी में यहाँ के लोग कह रहे पानी नहीं बरसा पानी नहीं बरसा मेघ तो हो रहे हैं पानी तो बरसना ही चाहिए उनका महाराज प्राय पानी तो बरसता है कथाओं में अब यहां ठाकुर जी जाने तब तक चर्चा कर रहे थे तब तक पानी बरसने लग गया झांसी में तो इतना पानी बरसा कि जहां श्रोता बैठते वहां इतना इतना, इतना पानी होगा तो क्या करे कैसे करे लेकिन हजारों की संख्या में कुर्सियां मंगा गई जन समुदाय बहुत बड़ी संख्या में वहां उपस्थित था व्यवस्था हुई इसी तरह से इंदौर में इतना जोर पानी बरसा ओ क्या कहना ट्रकों ला करके वो रेत बिछाई गई और फिर भी पानी पानी पानी पानी वो गर्मी का समय तेज गर्मी का समय वो ललितपुर में तो कथा हो रही थी वाल्मीकि रामायण की शंकर जी की बरात कहना चाहते थे तब तो तक बारात आई गई इतनी जोर बारात आई कितने जल्दी पंडाल खाली हो गया पता ही नहीं चला जो लोग बच गए घायल कोई नहीं हुआ भगवान की दया रही हल्की फुल्की किसी को मामूली छोटाई बाकी सब ठीक हुआ अब इतनी इस तरह का पानी बरसा था कि द्वारा इतने जल्दी इतना विशाल पंडाल खड़ा हो जाना संभव नहीं था तो फिर शाम को कथा हुई और सब खुले में बैठ करके सबने कथा श्रवण किया अब छोटे मोटे पंडाल की जरूरत क्या है भगवान का इतना बड़ा आकाश है इतना बड़ा चंदोबा तना हुआ छोटे मोटे की क्या आवश्यकता ठाकुर जी ने सबको खुले में कर दिया व्यास पीठ और सब पंडाल प्राय हमने देखा कथाओं में वर्षा होती है टीकमगढ़ में कथा हो रही थी झील बगिया में तो वहां कथा में जैसे ही प्रकरण आरंभ हुआ कि जब इंद्र ने यह देखा कि मेरी पूजा ब्रजवासियों ने नहीं की और गोवर्धन पहाड़ की पूजा कर दी ओ इंद्र क्रुद्ध हो गया गड़गड़ गड़गड़ गड़ मेघ गरजने लगे ये बोलना था नहीं कि मेघों ने गर्जना शुरू कर दिया और हम तो ध्यान में नहीं थे और भयंकर पानी बरसने लग गया ये शब्द पूरा हुआ नहीं कि भयंकर पानी बरसने लग गया ये कोई चमत्कार नहीं सुना रहे हैं ये भगवान की लीला सुना रहे हैं अब इतना पानी बरसा कि जहां लोग बैठे थे उनके नीचे से बहुत तेज धार बहने लगी पानी की कुछ ढाल जैसी थी और पानी का बहाव उसी दिशा में था लेकिन लोग बड़े साहसी बोले महाराज मिट्टी के नहीं कच्ची मिट्टी के नहीं बुंदेलखंड की मिट्टी के गलेंगे नहीं आप तो कथा कहते रहो तो दो तीन लोग छत्ता लेके ब्यासपीठ पर खड़े हुए और तब छत्ता के नीचे कथा हुई ये बात इसलिए आपको कह रहे हैं कि आयोजक मन में हतोत्साहित और घबराएं नहीं कि हाँ बहुत पानी बरस गया आज आखिरी दिन था बहुत बड़ी भीड़ आनी थी कम लोग आए हैं ये अंतिम जो है न परीक्षा आखिरी में होती है तो आज परीक्षा का दिवस था कि इस आंधी तूफान में पानी में कितने लोग आते हैं जो आए वो तो सब एकदम पक्के हैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं और जो नहीं आए वे अपने घरों पे चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे इसलिए अनुत्तीर्ण तो कोई है ही नहीं सब उत्तीर्ण हैं कथा अवश्य सुननी चाहिए आज पथमेड़ा महाराज जी का आशीर्वचन भी इसी मंच से होगा और कोई चिंता की बात नहीं धूप निकल आई है खुल गया है मौसम खूब प्रेम से आप लोग श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करें तो यज्ञ की सफलता वर्षा में और यह वर्षा ये वर्षा क्या है जानते हैं सावन भादों की वर्षा तो नहीं है ये किसकी वर्षा है शरद ऋतु की वर्षा है और शरद ऋतु की वर्षा बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कहूं कहूं शारदी थोड़ी कऊँ कऊँ वृष्टि सारदी थोड़ी को एक पाव भगती जी मी मोरी को पाव, भगती जी मोरे। एक पाव भगती जी मोरे। कहीं कहीं थोड़ी शरद ऋतु की वर्षा है जैसे किसी किसी भाग्यशाली को भगवान की भक्ति मिल जाती है तो ये बड़े भाग्यशाली हैं जो शरद ऋतु की वर्षा नवरात्रि के अवसर पर बरस गया इसका मतलब है अब यह कार्यक्रम सफल है ये गोभक्ति के संस्कार प्रतिष्ठित हो जाएंगे और जब इस क्षेत्र का गोवंश पूर्ण निर्भय और सुखी हो जाएगा अत्याचारियों के अत्याचार से विमुक्त हो जाएगा तो निश्चित समझिए कि यह क्षेत्र जैसा कि पुराणों में कहा गया ये कली के दोषों से रहित क्षेत्र है फिर से कली दोषों से मुक्त हो जाएगा तो यह की भूमि के प्रसुप्त संस्कार और उसके महात्म्य के पुनर्जागरण का पुनरुत्थापन का प्रयास है अब बस बात यह है हमने पहले ही कहा था एक दिन कथा में आपको याद होगा कि अच्छी उर्वरा भूमि में बीज बोया जाता है अंकुरण होता है उसके बाद ज्यादा सावधानी करनी पड़ती कांटों की बाढ़ लगानी पड़ती एक कांटे की बाढ़ क्या है विचारों की बाढ़ बारिदे विचार विचारों की बाढ़ लगानी है विचारों की बाढ़ का तात्पर्य है अब अपने भीतर से निश्चय करना है कि हमने जो कुछ इन सात दिनों में सुना उसका सार यही समझा मानव जीवन की सफलता गोमाता की सेवा में है अब हम अपने इस जीवन को गोमाता माता के चरणों में न्यौछावर करते हैं निश्चय करके गोसेवा में लग जाना अब दुनिया का कोई व्यक्ति आकर के हमें इससे हटाना चाहे तो हम हटेंगे नहीं चाहे जैसी परिस्थितियां आ जाए हम अपने प्राणों को न्यौछावर करना भले ही स्वीकार करें पर गोमाता से विमुख होना स्वीकार नहीं करेंगे ये है कांटों की बाड़ इस बाड़ को लगा देंगे तो ये गोभक्ति का जो पौधा है वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगा और इसको सत्संग मिलना चाहिए सत्संग के कई प्रकार है भले ही सप्ताह में एक दिन सत्संग करो हम तो कहते हैं आज श्री राधा वल्लभ जालान जी ने कुछ साहित्य दिया गीता प्रेस का गो समिति के जो लोग हैं समिति से जुड़े हुए हमारा विचार है कि वो सब महाराज जी के हाथ से प्रसाद रूप में वो प्राप्त करें और अपने घरों में तो पढ़े ही कम से कम सप्ताह में एक दिन आधा घंटे ही सही एक व्यक्ति वाचन करें और शेष व्यक्ति सुनें आप ये निश्चय करें और चलते फिरते भगवन नाम स्मरण करें गौ माता का नाम स्मरण करें गौशाला में जाकर नित्य बहुलायी नम समाई नम अकुतोभ नमः क्षेमाय नमः सख्याय नमः भूयस्य नमः सर्वसहाय नम सुरभ्यय नम इन नामों का उच्चारण करें और ये है नित्य उसको जल देना उस पौध को जल देना इससे वो बढ़ेगा बढ़ते बढ़ते इतना विराट हो जाएगा जैसा विराट वट वृक्ष गो का नंदगांव पथमेड़ा में खड़ा हो गया है जैसे हमारे ब्रज में भी अनेक छोटे छोटे वृक्ष अब वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं श्री रमेश बाबा की गौशाला श्री माता जी गौशाला से ऊपर गोवंश है वह भी धीरे धीरे विशाल वटवृक्ष का रूप ले रहा है और भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचरण स्थली जड़खोर गोधाम में भी करीब पौने चार हजार गोवंश है और वो भी निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है ऐसे ही वह दिन दूर नहीं होगा होगा इसी प्रकार की भावना उपासना की आपकी बनी रहेगी तो हो सकता है गो माता की कृपा से यही पथमेड़ा धाम का एक नमूना बन जाए उसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में अभी भी तराई क्षेत्र है जंगल खूब हैं, हरियाली खूब है नदियों में जल है सरोवरों में जल है लेकिन यह सब शोभा शून्य हो रहा है बिना गोमाता के अब गोमाताएं जब चरने लग जाएंगी गोमाताएं सुखी हो जाएंगी तो यह सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा हम किसी वर्ग किसी जाति किसी संप्रदाय में किंचित भेद नहीं करते भगवान की सभी संतान हैं इस भाव से सब में भगवान विराजमान हैं इस भाव से सबका समान हित चाहते हैं सबका आदर करते हैं पर ब्राह्मण के जो मुखिया हैं समाज के जो मुखिया हैं वे ब्राह्मण हैं शास्त्र के अनुसार इसलिए ब्राह्मणों के चरणों में बारम्बार वंदन करते हुए संतों के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए विशेष हमारी प्रार्थना है वे गोभक्ति के लिए समर्पित हो जाएं वे समर्पित हो जाएंगे तो लाखों लोग उनके पीछे जल पड़ेंगे आप कहेंगे कोई उदाहरण पथमेड़ा महाराज का जन्म पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में हुआ पैसा छूते नहीं किसी के घर जाते नहीं पर अपना जीवन उन्होंने गोमाता के चरणों में अर्पित किया आज लाखों लोग उनके पीछे हो गए एक एक ब्राह्मण में एक एक संत में बहुत शक्ति है इसलिए संतों के चरणों में प्रार्थना है ब्राह्मणों के चरणों में प्रार्थना है और फिर हम सब तो आपके पीछे हैं आप आगे हैं हम सब आपके पीछे हैं हमारे यहां वेद से लेकर महाभारत इतिहास पुराण स्मृतियां धर्मशास्त्र संतों की वाणियां महाराज इतना गोभक्ति का साहित्य है कि यदि कोई कहना भी चाहे तो थोड़े समय में उसका कह पाना कम संभव है बहुत अनंत महिमा है अगाध महिमा है बहुत बड़ी महिमा है बहुत बड़ी महिमा, है, बहुत बड़ी महिमा, है, बहुत बड़ी महिमा है। बस हमारी प्रार्थना यह है कि बिना गोवृत्ति बने और बिना गो सेवा किए गो महिमा की गोमाता की महिमा ज्ञात तो हो जाए इसमें महाराज जी बड़ी कठिनाई है बहुत कठिनाई जैसे हम एक उदाहरण दें नाम जपने वाला नाम के महात्म की अनुभूति करता है केवल बोलने वाला नहीं दूसरा उदाहरण दें दीपक की चर्चा करने वाले का अंधकार दूर नहीं होगा दीपक को जलाने वाले का अंधकार दूर होता है दीपक प्रज्वलित करने वाले को प्रकाश मिलता है ऐसे ही गोसेवा जब हम स्वयं करेंगे तब हमें गोसेवा की महिमा का ज्ञान होगा अन्यथा गो सेवा की महिमा का ज्ञान नहीं होगा केवल कहने से ज्ञान नहीं होगा केवल सुनने से भी नहीं होगा गोसेवा करने से उसका ज्ञान अभी कल ही ये अजय जी कह रहे थे कि गौशाला में गए तो गायों ने घेर लिया और बहुत दयनीय स्थिति थी अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है अभी बहुत कुछ करना अभी संतोष मत करो कि हमारे द्वारा कुछ हो गया अभी कुछ नहीं हुआ अभी तो आरंभ हुआ है अभी होना है हुआ भी कुछ नहीं है अभी बहुत कुछ होना है तो जैसे ही प्रणाम करके कहा कि अब हम आपकी सेवा में आएंगे और आपकी आपको अब आप कोई कष्ट नहीं होगा तो गोमाताएं चली गई कल ही इन्होंने सुनाया गौशाला इन्होंने बताया ये साथ में एक घर में एक गोमाता थी कितनी कथाएं घटनाएं सुनाएं एक घर में एक गोमाता थी वो दर्शनीया तो बहुत थी बहुत सुंदर थी बहुत लंबी ऊंची खैरे रंग की कत्थई रंग की लाल गहरी लाल और वो ऐसी थी महाराज गऊ माता कि कांटों की बाढ़ पांच छह फुट की बाढ़ भी सीधे लंग जाती बाढ़ को नुकसान नहीं पहुंचाती सीधे छलांग लगा के खेत में हो जाना खेत से छलांग लगा के बाहर हो जाना पकड़ना तो हिरन से तेज भागती थी महाराज दौड़ते दौड़ते सामने कोई आ जाए तो रास्ता नहीं बदलती सीधे उसको छलांग के आगे चली जाती विलक्षण गाय थी और उसके दूध भी था उसके नीचे और बछड़ा बछिया देती तो उनको तो अपनी संतान को तो दूध पिलाती गोपालक जो थे उनको नहीं देती बिल्कुल एक बूंद दूध नहीं के देवी सालग्राम जी को नहवाने के लिए दे दो एक गिलसिया भर वो भी नहीं देती और अपना बछड़ा बचिया उसको भी सिखा देती उसको जब खोलते तो वो पता नहीं क्या मुंह के पास चला जाता बछड़ा बछिया क्या ये सारे में समझता वो दूध ही नहीं पीता और जब किनारे हो जाए तो खूब प्रेम से वो दूध पिलाती और खूब उसके झाग निकलता बछड़ा बछिया के मुँह से ऐसी थी वो लोग कहते थे कि ये किसी को दे दो ग्वाले को दे दो अन्य गलत हाथों में बेचना नहीं पर ग्वाले को दे दो क्योंकि ब्राह्मण कठोरता नहीं कर सकते ग्वाला थोड़ी कठोरता भी करेगा तो ठीक हो जाएगी पर कहा जाता कि नहीं नहीं भाई गाय के प्रति कठोरता करना उचित नहीं गाय के प्रति ब्राह्मण के प्रति संत के प्रति कठोरता करना वह अपने विनाश का कारण इसलिए और अपने यहां इतनी गायें हैं एक ये नई दूध दे रही अपने बछड़ा बछिया तो देती है इनको तो बढ़िया दूध दे पिलाती है अरे किसी को पिलावे पिलाती तो है चलो कोई बात नहीं रहने दो एक दिन की बात है कुछ संत आ गए अयोध्या जी से उनमें से एक संत तो बहुत दिन पहले ही पधार गए श्री हरी शरण दास जी उनको खयाली जी खयाली जी कहते थे श्री रामहर्षन कुंज वाले पूज्य प्रातस्मरणीय श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज के शिष्य थे और भी कई संत अयोध्या जी से आ गए आ गए तो उन्होंने कहा हमारा तो व्रत चलता है दूध ही लेंगे केवल थोड़ा तो फलाहरी हलुआ बना दूध पीने की इच्छा प्रकट की अब दूध सवेरे का दूध तो दोपहर तक घर गृहस्थी की काका में उठ गया खर्च हो गया और गाय कोई आई नहीं है तब तक चर्चा चल ही रही थी तब तक वही लाल गैया आ गई तो उस घर की माताजी ने उस गैया के दोनों चरण अपने आंचर से छुए कहे लक्ष्मी माता हे गऊ माता अब तक तो आपने दूध दिया नहीं बूंद भर भी पर अयोध्या से कुछ संत आ गए हैं इनको केवल हलवा खिलाना ठीक नहीं व्रत का दिन है थोड़ा दूध दे दो ऐसा कह के बछड़ा खोला बछड़ा ने प्रेम से ब्याई हुई थी दो डेढ़ दो महीना पहले की बछड़ा ने दूध पिया और गाय ने एक बार सूंघा और फिर घर घर घर घर दूध देना शुरू कर दिया पूरा दो लीटर दूध दिया बुंदेलखंड क्षेत्र में दो लीटर दूध देने वाली गाय को बहुत ज्यादा दुधारू माना जाता है दूध की नस्ल कमजोर हो गई दूध दुआ और दूध और था उसके नीचे और देती दूध लेकिन जब दूहने वाले को थोड़ा सा माताजी को लोभ बढ़ा सोई उसने फां करना शुरू किया गाय ने लंबी श्वास छोड़ना शुरू किया समझ गए कि आप उछलेगी तो तुरंत हट गई वहां से और देखिए यह हम इसलिए कह रहे हैं कि गाय प्रार्थना सुनती है क्योंकि वह भगवान का स्वरूप है और तुरंत दूध दूध को छान करके ओटा करके सब संतों को दिया गया संत बड़े प्रसन्न हो रहे बोले बढ़िया ऐसा दूध तो कभी नहीं पिया बहुत सुंदर दूध है बहुत सुंदर दूध है अब इसके बाद वो रोज दूध देने लगी इसके बाद उस दिन नहीं रोज दूध बस विचित्रता ये थी कि वो माताजी उनके हाथ से ही दूध देती दूसरे को दूने नहीं देती वो हों तो देगी दूध नहीं तो बछड़ा बछिया गाय हृदय की पुकार सुनती है गाय प्रार्थना सुनती है अभी कुछ दिन पूर्व की एक घटना है एक व्यक्ति के घर में एक गौ माता नित्य गोग्रास लेने के लिए आती थी वो श्रद्धावान थे भोजन के पहले नित्य गोग्रास देते थे और गाय ठीक घड़ी के समय से आ जाती ग्रास लेने द्वार पर वो बड़ी श्रद्धा से ग्रास देते चरणों में प्रणाम करते एक दिन गाय आई और गाय ने आवाज लगाई ग्रास के लिए तो उस घर की जो मालकिन थी वो बहुत क्रोध में भरी हुई आई और उन्होंने कहा कि क्या हल्ला मचा रही है भा भा कर रही है जो तुम्हें रोज रोटी देता था वो तो आज दुर्घटना ग्रसित होके हॉस्पिटल में पड़ा है। वहीं जाके लो गोगरास यहां नहीं है कुछ डांट दिया शाम की घटना है शाम को कोई दुर्घटना वाहन की हो गई थी हॉस्पिटल में वो भर्ती थे हॉस्पिटल उस गांव से करीब पंद्रह किलोमीटर दूर था और वो तो ऐसी डांट के चली घर के भीतर और ऐसी कोई हालत ज्यादा गंभीर नहीं थी घाव घावा थे थोड़ी चोट थी कोई फ्रैक्चर भी नहीं था लेकिन अभी हॉस्पिटल में एक आध दिन रहने की एक दो दिन रहने की आवश्यकता थी तो वो अपने पति के लिए दलिया रोटी साग वगैरह लेकर के हॉस्पिटल में भोजन लेकर के गई तो आश्चर्य की बात यह पहुंच इसको बना करके लेकर पहुंचने में थोड़ा समय लग गया और उसने जाकर देखा कि वो गाय वहीं खड़ी है पंद्रह किलोमीटर पैदल चल के वहां खड़ी है और उसका पति उठ करके बैठा और उसके सामने जब भोजन आया तो उसने देखा कि हॉस्पिटल के दरवाजे पे गाय खड़ी है कही ये तो रोज अपने यहां रोटी खाने आती थी ये कैसे खड़ी है तो घरवाली ने रोते हुए कहा कि मैंने ऐसे आज ही इसको फटकार लगाई कि तुझे रोटी खिलाने वाला तो हॉस्पिटल में पड़ाए और ये अपने आप इस हॉस्पिटल तक आ गई कहते वह व्यक्ति उठा आ उठकर खुद रोटी लेके आया गाय को अपने हाथ से रोटी खिलाई गाय के आंख से आंसू झरने लगे गाय ने एक बार सूंघा और जीव से चाटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया बोले अब हमको घर ले चले ऐसी एक दो घटनाएं नहीं इतनी घटनाएं हैं गोमाता के चमत्कारों की जिसका कोई ठिकाना नहीं पर ये सब अनुभूतियां तब होंगी जब आप स्वयं गो सेवा करेंगे बिना स्वयं गो सेवा किए इस प्रकार की अनुभूतियां नहीं हो सकती है इसलिए देखिए दशावतारों में अंतिम अवतार बुद्ध अवतार जो हो चुका है नौवा अवतार दसवां अवतार कलकी का होने वाला है हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान बुद्ध के जीवन में भी गोभक्ति का महान आदर्श दिखाई पड़ता है अति करुणा को भाव ले बुद्ध देव अवतार लियो अति करुणा को भाव ले बुद्ध देव अवतार लिया अति करुणा को भाव ले बुद्ध देव अवतार लिया हाँ अति करुणा को भाव ले देव अवतार अवतारिया सदय पशुघात यज्ञ की निंदा कीनी सदै हृदय पशुघात यज्ञ की निंदा कीनी नि सदाचार गो भक्ति अहिंसा शिक्षा दीनी सदा जा गो भक्ति अहिंसा शिक्षा दीनी गो माता में सबकी श्रद्धा भक्ति जगाई। गो माता में सबकी श्रद्धा भक्ति जगाई मात पिता भ्रता गृह सदस्य बदलाई मात पिता भ्र दासी गृह सदस्य बदलाई खीर सुजाता ग्वालिनी हाय सत्य को बोध भय खीर सुजाता ग्वालिनी सत्य को बोध भयो अति करुणा को बुद्ध देव अवतार लियो हाँ अति करुणा को भाव ले बुद्ध देव अवतार लियो हाँ आति आति को भाव ले, बुद्ध देव अवतार लियो, हाँ, बुद्ध देव अवतार लियो। हाँ, बुद्ध देव अवतारणीय इसलिए जयदेव महाप्रभु ने कहा यज्ञ विधे रहतम सदय हृदय दर्शित पशु भातम सदय हृदय दर्शित पशु भातम केशव धीप बुद्ध शरी जय जगदी सवधत बुद्ध सरी, जय जग दी सरे सव जग हरे भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म का प्रचार प्रसार किया अहिंसा भाव की स्थापना की और संपूर्ण प्रजा को जनता को गोवंश की उपयोगिता बतलाकर गोवध न करने की शिक्षा दी ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं भगवान बुद्ध का वाक्य स्वयं का वाक्य है बौद्धों के संप्रदाय में उनकी परंपरा में बुद्ध के जो धम्म पद हैं उनमें यह वाक्य प्रचलित है बुद्ध भगवान कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुने माता यथा नियम पुत्रम आयुषा एवं पुत्र अनुरखे एवं सब्भ भूते मानसम परिभावे अपरिमाण बुद्ध के जमाने में पाली प्राकृत भाषाएं चलती थी ये वही भाषा है बुद्ध के वचन प्रायः इसी भाषा में बहुत प्यारा वाक्य है बुद्ध का बहुत ध्यान से सुने वे कहते हैं जैसे माता अपने इकलौते पुत्र पर बेटे पर स्नेह करती है उसी प्रकार से सभी प्राणियों में अपरमित प्रेम रखना चाहिए सबसे प्रेम करना चाहिए और बुद्ध कहते हैं कि ऐसा प्रेम करने वाली सृष्टि में केवल गोमाता है जैसे इकलौती मात माता अपने इकलौते पुत्र से प्रेम करती है ऐसी इकलौते पुत्र के समान गोमाता अपने सेवक से प्रेम करती है आगे बुद्ध भगवान कह रहे हैं न पादा न विषाणे न सुंसंत के चनी गावो एकल समाना सोरता कुंभ दूहना गाय न पैर से न सिंग से न किसी अंग से ही मारती हैं वे तो सबका कल्याण ही करती हैं वे घड़े भर दूध देने वाली हैं और अत्यंत सीधी हैं यह भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और कृषि के लेके कृषि के लिए उपयुक्त बलवान बलिष्ठ वृषभ गोमाता ही देती हैं इसलिए हे मेरे प्यारे भक्तों बुद्ध भगवान कह रहे हैं जैसे माता पिता की उपमा संसार में और किसी से नहीं की जा सकती ऐसे ही गौ और बैल की उपमा संसार में किसी से नहीं दी जा सकती वो माता पिता के समान उपकारी हैं। आगे कह रहे हैं बुद्ध भगवान यथा माता यथा भाता अंजे वा विचिया तका गावो नो परमाता या सुजा ओ सदा। बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि माता पिता भाई और दूसरे परिवार के लोग हैं वैसी ही गो माता परम हित करने वाली है बुद्ध भगवान ने इस प्रकार से गोमाता के प्रति भावना और श्रद्धा व्यक्त की है ऐसी सुंदर बात बुद्ध भगवान कहते हैं एक वाक्य तो इतना सुंदर है कि हमारा आप लोगों से आग्रह है कि ये वाक्य तो बुद्ध का जगह जगह लिखवा देना चाहिए बुद्ध भगवान कह रहे हैं ये च खादी गो मनसम मते सुते सुगीज ज्ञानम ददे साते वाह बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि जो गाय का मांस खाते हैं वे अपनी ही माता का मांस खाने वाले आप विचार करो बड़े से बड़ा मांसाहारी व्यक्ति भी अपनी माता को मार के नहीं खा सकता है पर बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि जो गोमांस खाता है मानो वह अपनी ही माता का वध करके उसका मांस खाता है वे कहते हैं कि इसलिए अपने आप मरी हुई गाय का भी मांस नहीं खाना चाहिए मांसाहारी लोग अब एक बात कह दें यद्यपि कहना बहुत ज्यादा समीचीन तो नहीं है लेकिन कह देते हैं। जिन बुद्ध भगवान ने संदेश दिया अहिंसा परमो धर्म उन्हीं बुद्ध के अनुयायियों ने मांस खाना आरंभ कर दिया और बड़े दुर्भाग्य की बात है प्रायः जितने बौद्ध धर्म के अनुयायी देश हैं उन सब में मांस भक्षण बहुत अधिक कौन है आप बौद्ध बुद्ध के अनुयायी हैं आपका सिद्धांत क्या है भगवान बुद्ध का सिद्धांत क्या है बोले मनवाणी क्रिया से किसी प्राणी की हिंसा न करना अहिंसा परमो धर्म यह हमारे आचार्य भगवान बुद्ध का सिद्धांत है आप मांस क्यों खाते है? क्योंकि बिना हिंसा के मांस तो प्राप्त तो होता नहीं आप मांस क्यों खाते हैं बुद्ध मध्य मांस का स्पष्ट निषेध कर रहे हैं वे किसी भी प्राणी को सताने की बात न कह, बात कह रहे हैं और आप लोग मांस क्यों खाते हैं वो कहेंगे कि हिंसा भी अहिंसा के समान है समझे ना अकृत हिंसा एक नया शब्द चल पड़ा है बौद्धों में अकृत हिंसा अकृत हिंसा का तात्पर्य है कि हम अपने हाथ से मारेंगे तो हमको हिंसा का पाप लगेगा और कहीं दुकान से खरीद के खा लेना उसमें हमने मारा थोड़े हम तो खा रहे हैं अरे हम आपसे पूछते हैं कि कोई मारे नहीं और खाए तो खाने वाला भी तो हिंसा को बढ़ावा देने वाला है मांस भक्षी मांस खरीदेगी खरीदे ही नहीं तो कसाई किसी प्राणी का बध करेंगे क्या तो मांस भक्षी हिंसा का समर्थन करता है मान लो कोई यह कहे कि अपनी अपनी मौत से मर जाए तो उसका मांस खा लेना चाहिए महाराज अपनी मौत से मर जाए उसका मांस खा लेना चाहिए यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि वहां भी मानसिक हिंसा हो जाती है कोई मोटा पशु दिखाई पड़ा बोले चलो कभी ना कभी तो मरेगा अजम मरेगा तब हम खाएंगे तो अब देखो मन से मरने का संकल्प किया तो मानसिक हिंसा होगी मुसलमानों के समय में मुगल काल में तीर्थ के ब्राह्मणों को कबर खोदने में लगाया जाता था या तो तुम तीर्थ छोड़ो मुसलमान बनो नहीं तो कबर खोदो मरेंगे मुसलमान कबर खोदना काम तुम्हारा तो हमारे ब्रज क्षेत्र के ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए वे बीरबल के पास गए सच्ची घटना है ऐतिहासिक घटना बोले भाई तुम जाति से तो ब्राह्मणों कम से कम हम लोगों का पक्ष लो हम लोग मरते मुसलमान है कबर हमको खोदनी पड़ती है तो हमको इससे छुट्टी दिलाओ बीरबल बोला बहुत चतुर था बीरबल बोला हम कहेंगे तुम्हारे पक्ष से कुछ बोलेंगे तो वो सुनेगा नहीं क्योंकि उसके कान भरने वाले लोग बहुत हैं कहीं तो परंपरा से चला आ रहा है कैसे इसको छोड़ा जाए फिर खबर कौन खोदेगा तो बीरबल ने उपाय बताया कि दिल्ली से फतेहपुर सीकरी के लिए शाहन शाह जहां की सवारी निकलेगी अमुक समय से मुख्य समय तक तुम रोड के किनारे किनारे अपने आप बिना मरे कवर खोदने लग जाना और फिर जब बादशाह पूछेगा कि इतने ब्राह्मण ये सब खोदने गड्ढा क्यों खोद रहे हैं तो हम बुलाएंगे और बुला के पूछेंगे तो एक साथ बताना, एक एक आना अजम पूछे तो कहें जहां पनाह गर्मी में कुर के महीना में धूप बहुत तेज पड़ती है और कोई मर जाता मुसलमान तो हमें बड़ी परेशानी होती है और कहीं गर्मी में जेठ बैसाख में मरता तो बड़ी परेशानी होती फिर ज़मीन कठोर हो जाती खोदने में मेहनत पड़ती है तो अभी से खोद के गड्ढा डाल दिया तो कितना गड्ढा भरेगा दो एक फुट भरेगा फिर भी तो पोला रहेगा तो फिर थोड़ा मोड़ा खोद के जल्दी दफना दिया जाएगा इसलिए हम लोग पहले से ही मुसलमान मरेंगे इन कबरों में दफनाए जाएँगे इसलिए उनको खोद के गड्ढा तैयार कर रहे हैं सिखा दिया वो ने पूछा दस पांच ब्राह्मणों ने यही बात बता दी जैसी बताई अकबर का माथा ठंड का वीरवाल हजूर बोले ये तो हिंदू ब्राह्मण ये सब विनाश चाहते हैं हम लोगों का क्योंकि मुसलमान मरे कवर में दफना ये तो सोच रहे ये इनको सबको हटाओ इस काम से अलग करो बोले हजूर बोले हुक्म की तामिली अभी हो बोले जो आ गया उसी समय से बुला के कहा छुट्टी तुम्हारी तो हम हिंसा न करें पर हिंसा की सोचें ये भी हिंसा है इसलिए जो मरे हुए पशु का मांस खाते हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए शास्त्राज्ञा यही है महाभारत में पितामह भीष्म ने कहा है मांस शब्द का अर्थ समझने वाले व्यक्ति कभी मांस नहीं खा सकते क्या है मांस शब्द का अर्थ बोले माम और स इन दो शब्दों को बना करके मांस बन जाता मांस भक्षते यस्मात्ष्य तमप्यहम एतन मांस्य मांसत्व तो मनु बुद्ध भारत जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस जीव का मांस खाता है उसका जीवात्मा कहता है कि माम माने मुझे सब माने वह वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे खाऊंगा इसलिए मांस बक्सी की कभी सदगति नहीं होती परमात्मा ने शाकाहारी प्राणियों की सृष्टि अलग प्रकार की की है और मांसाहारी प्राणियों की सृष्टि अलग प्रकार की, की है इन दोनों में भेद है शाकाहारी अलग हैं, मांसाहारी अलग हैं। देखो शाकाहारी जितने प्राणी हैं, वे चाट के पानी नहीं पीते घूट के पानी पीते हैं गाय देखो भैंस देखो घोड़ा देखो गधा देखो बकरी देखो भेड़ देखो सब ये सब शाकाहारी प्राणी हैं। ये घूट के पानी पीते हैं चाट के पानी नहीं पीते और कुत्ता देखो, देखो बिल्ली देखो शेर देखो जितने मांसाहारी प्राणी है ये चपर चपर के पानी पीते हैं घूट के पानी नहीं पीते अब आप विचार करो मनुष्य चाट के पानी पीता कि के कैसे पीता है घूट के ही पीता ना पानी इसलिए मनुष्य का शरीर मनुष्य शरीर की संरचना मांसाहार के अनुरूप नहीं परमात्मा ने ही इसे शाकाहारी बनाया मांसाहारी प्राणियों में स्वेद ग्रंथि का अभाव होता है विज्ञान के अनुसार शरीर विज्ञान के अनुसार और श्वेत ग्रंथि का अभाव होने के कारण उनको गर्मी बहुत सताती है और थोड़ी भी गर्मी पड़े तो जीव निकाल के ऐसे हाफने लग जाते हैं वो कुत्ता को देखो हाँफते हुए शेर को देखो हाफते हुए जीव निकाल के क्योंकि उनमें श्वेत ग्रंथि का अभाव होता है अब मनुष्य को देखो गाय को देखो गाय जीव निकाल के हाँफती है नहीं हाँफती क्योंकि वो मांसाहारी नहीं शाकाहारी है शेर वैसे हाफता मनुष्य को देखो आप लोग कभी हाफते हैं तो जीव निकाल के हाँते हैं क्या मांसाहारी प्राणियों के दांत अलग प्रकार के होते हैं जिससे वो मांस को काट कर खा सकें शेर के दांत अलग कुत्ते कुछ शेर कुत्ते आदि के दांत अलग हैं और गाय के दांत अलग हैं भैंस के दांत शाकाहारी प्राणियों के दांत अलग प्रकार के हैं अब अपने दांत दर्पण में देख लेना कुत्ता जैसे हैं कि शेर जैसे हैं कि भेड़िया जैसे हैं कैसे हैं शाकाहारी प्रकृति के प्राणियों के जैसे दांत होते हैं वैसे दांत मनुष्य के मांसाहारी प्राणियों की आंत चार मीटर की होती है और शाकाहारी प्राणियों की आंत बत्तीस मीटर की होती है आठ गुनी अधिक होती है इसलिए मांसाहारी प्राणी जो होते हैं उनमें मांस वे खाते हैं और चार मीटर की आंत में पचकर जल्दी बाहर निकल जाता है मांस और जो शाकाहारी प्रकृति के प्राणी हैं मनुष्य हैं मनुष्य मांस खाता है तो इतनी लंबी उसकी जो आंत है उसमें मांस सड़ता है और अनेकों प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं आपको सुनकर आश्चर्य होगा जयपुर के एक बहुत अच्छे व्यवसायी व्यक्ति ने हमको बताया उनका विदेश के लोगों के साथ व्यवसाय चलता है ज्वेलरी का तो उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज जी हम लोग यही समझते हैं कि ये विदेश वाले लोग यूरोप वाले लोग सब मांस खाते हैं वहां जो बहुत हल्के स्तर के लोग होते हैं वो मांस खाते हैं वहां के जो श्रीमंत लोग हैं जो थोड़े पैसा वाले हैं मजबूत हैं वो मांस तो छोड़िए वो अन्न नहीं खाते वो जूस पी के रहते हैं उन्होंने कथा बताया कि महाराज सत्तर सत्तर अस्सी अस्सी वर्ष के लोग युवक जैसे दौड़ते हमने देखा और पूछा ऐसा कैसे बोले हम लोग कभी शराब नहीं पीते हम लोग कभी मांस नहीं खाते हम ज्यादा से ज्यादा फ्रूट या जूस का सेवन करते हैं या सूप लेते हैं तो वे अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक हैं आज यूरोप वाले जो शरीर विज्ञान वाले हैं वे भी स्वीकार कर चुके हैं कि मानव शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु रखने के लिए शाकाहार बहुत जरूरी है और शाकाहार में भी यदि गो आधारित फल फूल साग सब्जियां और अन्य खाने को मिले तब तो कहने क्या 100 वर्ष तक मनुष्य सुखी और स्वस्थ जीवित रह सकता है तो किसी भी मनुष्य के लिए चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो बौद्ध हो जैन हो कोई क्यों ना हो किसी के लिए मांसाहार विहित नहीं मनुष्य मात्र के लिए मांसाहार सबसे बड़ा पाप है मद्यपान सबसे बड़ा पाप है ब्राह्मण चाहे जैसा पाप ब्राह्मण से बन जाए उसके लिए प्रायश्चित का विधान है पर ब्राह्मण मद्यपान कर ले तो उसका प्रायश्चित नहीं जिम धोखे मदपान कर सचिव सोच यही भांत आज ब्राह्मणों के घरों से गाय चली गई दूध दही होना बंद हो गया अनधिकृत लोगों के हाथ में गाय बेची जाने लगी उसका उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उन पवित्र घरों में भी बोतल खुलने लगी लोग मांस खाने लग गए उसका दुष्परिणाम यह हुआ ऐसा बिल्कुल ना समझें हम ब्राह्मण निंदा कर रहे हैं हम तो भगवत स्वरूप मानकर उनके चरणों में वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इस देश की गाय सुखी और स्वस्थ होवे ब्रह्मत्व सुरक्षित हो पुनः वशिष्ठ विश्वामित्र प्रभृति जैसे जैसे तेजस्वी तपस्वी विप्र बालक पैदा हों सारा समाज सभ्य और सुसंस्कृत हो हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं यह स्वामी जी गाय से दूर होने से ये सब विकृतियां आई तो बुद्ध भगवान कहते हैं बोले अपने आप मरी हुई गाय का भी मांस नहीं खाना चाहिए मांसाहारियों को भी नहीं खाना चाहिए तब क्या करें बोले गृद्ध खा अथवा सातेवा बाहे बुद्ध भगवान करे या तो जो गृद्ध आदि हैं उनको आहार के रूप में दे देना चाहिए अथवा उसे प्रवाहित कर देना चाहिए भूमि संस्कार कर देना चाहिए ये बुद्ध की आज्ञा है माने मरे हुए भी गोवंश का मांस मांसाहारी व्यक्ति भी न खावे ये भगवान बुद्ध की आज्ञा है इसलिए वे कह रहे हैं गोहानि सबिहीनम कोशवा भोगदाय का बुद्ध का वाक्य तस्माहि ही बात पिता मानए सक्करे छ बुद्ध भगवान कहते हैं बैल सब ग्रहस्थों के लिए पोषक और लाभदायक है इसलिए बैल का आदर अपने खास पिता माता के जैसा करना चाहिए अभी भी पाली भाषा का यह ग्रंथ तिब्बत में बर्मा में आज भी बुद्ध के अनुयायी लोग नित्य पाठ के रूप में इन वाक्यों का पाठ करते हैं भगवान बुद्ध ने कहा एव मे सो पुराणो बी युग रहित तो अर्थात गोबध सबसे निंदित कर्म है ये बुद्ध की आज्ञा है सबसे भयंकर पाप गोबध है और कहते हैं कि बुद्ध जब गया जी में तप कर रहे थे हम भी इस बार उस वृक्ष का दर्शन करके आए हैं जहां बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति भई है बोधिसत उस वृक्ष के का दर्शन करके आए हैं बुद्ध के उस प्राचीन स्थान का दर्शन करके आए हैं उस समय बुद्ध जब पीपल के नीचे बैठकर तप कर रहे थे तप करते करते उनका शरीर सूखकर कांटे जैसा हो गया उस समय कुछ माताएं स्नान करने आईं फलगु नदी में फलगु नदी है सामने फलगु गंगा में स्नान करने आई और स्नान करके वो गीत गा रही थी वीणा बजा करके उस गीत का आशय ये था कि अरे अरे सखी वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि वे टूट जाएं और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि इनमें स्वर ना निकले बुद्ध को विचार हुआ ये शरीर ही वीणा है इसको इतना नहीं खींचना चाहिए कि ये शरीर ही नष्ट हो जाए आ इतना ढीला नहीं छोड़ना चाहिए कि विषय हो जाए इसमें से ज्ञान के प्रेम के भक्ति के करुणा के सत्य के प्रेम के स्वर्ण निकलें ऐसा भी नहीं करना चाहिए मध्यम मार्ग बुद्ध ने अपनाया और निश्चय किया कि अब हम तप नहीं करेंगे अब कुछ भगवान जो भेजेंगे उसको हम ग्रहण करेंगे उसी समय सुजाता नाम की ब्राह्मणी आई और उसने बुद्ध को खीर दिया खाने के लिए उसमें जर्सी फर्सी तो थी ही नहीं सुंदर भारतीय देसी गाय के दूध से बनी हुई खीर लेकर के आई और बुद्ध को जो ज्ञान हुआ वो गौ माता की खीर खाकर ज्ञान हुआ बुद्ध को ज्ञान माता ने प्रदान किया जैसी खीर खा के बैठे उसी क्षण बैशाख पूर्णिमा को, को बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति होगी महाराज जी इसलिए बुद्ध भगवान ने गो माता की महिमा खूब अपनी वाणी में गाई है यहां तक वर्णन आता है कि बुद्ध भगवान ने यहां तक भिक्षुओं के लिए आदेश दिया है कि तुम्हें भिक्षा में कुछ भी न मिले तो तुम गाय का गोबर खाकर अपनी भिक्षा पूर्ति कर लेना अब बुद्ध ने स्वयं गोबर खाया इतना पवित्र होता गोबर इतनी श्रद्धा गाय के प्रति बुद्ध बुद्ध की है वे कहते अन्नदा, बलदा, चेता सुखदा तथा एवं गाय अन्न बल रूप सौंदर्य सुख को देने वाली है इसलिए गाय की रक्षा करनी चाहिए गाय का बध नहीं करना चाहिए एक बार बुद्ध का एक शिष्य बीमार हो गया अस्वस्थ हो गया बुद्ध भगवान की आज्ञा थी कि कोई हमारा सेवक भिक्षु किसी वाहन पर न चढ़े क्यों पशु को कष्ट होता है पैदल चले लेकिन सन्यासी भिक्षु उतना बीमार हो गया कि वो बेचारा चल ही नहीं सकता था लोग बैलगाड़ी ले आए पर, पर, पर, पर, पर। उस भिक्षु ने कहा कि मैं मर जाऊं भले ही पर बैल गाड़ी पर मैं नहीं चढ़ूंगा क्योंकि मेरे भगवान बुद्ध ने बैल को अत्यंत पूज्य बताया पूज्यों से सेवा नहीं लेनी चाहिए तब उसकी रुग्ण अवस्था देखकर बुद्ध भगवान ने कहा कोई बात नहीं एकदम पूर्ण स्वस्थ बैल होए तो एक बैल की गाड़ी में तो कभी नहीं जाना चाहिए न बैलगाड़ी जोतना चाहिए दो बैल अथवा चार बैलों वाली गाड़ी में एकदम पुष्ट और स्वस्थ बैल हो तो संकट पड़ने पर भिक्षु भी यात्रा कर सकता है इतनी छूट बुद्ध भगवान ने दी बैलगाड़ी में बैठने की छूट बुद्ध भगवान ने दी एक बार मेदक नामक बुद्ध भिक्षु ने बुद्ध के शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हे भंत हे आचार्य हे भगवन यदि हम लोग यात्रा के काल में हो और हम लोगों को कुछ खाने पीने के लिए न मिले भिक्षा के लिए न मिले तो हम क्या करें अन्न जल न मिले तो हम क्या करें तो बुद्ध ने कहा दूध दही घी इन इनमें से कोई एक भी मिल जाए तो तुम उसे भिक्षा में ले सकते हो गोमूत्र ले सकते हो एक उनके शिष्य को बीमारी हो गई तो बुद्ध भगवान ने गोमूत्र का काढ़ा पिलवा कर उसको स्वस्थ किया ऐसा भी बुद्ध चरित्र में आता है इन बातों से भक्त थे एक धनंजय सेठ हुए धनंजय सेठ बुद्ध के अनुयाई थे अनन्य भक्त थे बुद्ध के और वे कितने बड़े गो भक्त थे धनंजय सेठ ध्यान से सुने भारत की गोसम सुन को अचरज न करो भारत की गोसम सुन को अचरज न करो सेठ धनंजय पुत्री विशाखा ब्याह रचाओ सेठ धनंजय पुत्री विशाखा ब्या रचा दान मान उत्कर्ष देख सब अचरज आान मान उत्कर्ष देख सब अचर जा करूं कछु गोदान गोष्ट को द्वार खुलायो करूं कछु गोदान गोष्ट को द्वार खुलायो तीन कोस गई गाय तवे घंटा बजवायो तीन कोस गई गाय तब घंटा बजवाओ बंद करत एक लक्ष्य गो गई गोष्ट तब बंद करो बंद करते इक लक्ष्य गो गई गोष्ट तब बंद करो भारत की गो सुन को अचरजनी करो भारत की गोसंपदा सुन को अचरज करो सुन को अचरज जिनी करो सुन को अचरज करो।, करो भगवान बुद्ध का अनुयायी धनंजय वैश्य सेठ उसकी पुत्री का नाम विशाखा था बड़े उत्साह से उसने अपनी बेटी का विवाह किया और जब बेटी के विवाह में गोदान का अवसर आया तो उसने कई लाख गायों का दान किया उस सेठ ने यह तो कलयुग की घटना है कई लाख गायों का दान किया महाराज उसने अपनी पुत्री विशाखा का विवाह श्रीवत्सी श्रीवस्ती नगर निवासी मिगार सेठ के पुत्र पुण्यवर्धन के साथ किया और मिगार ने धनंजय से पूछवाया कि हमारी बरात में स्वयं कौशल राज सेना के साथ पधार रहे हैं क्या आप इनका क्या आप इनका स्वागत पधार रहे हैं इसलिए क्या आप इनका स्वागत सत्कार कर सकेंगे धनंजय ने कहा एक नहीं दस राजाओं को ले आइए इतना समृद्ध था वो दस राजाओं को सेना सहित ले आइए हम सबका सत्कार कर लेंगे इस पर मिगार सेठ को जोश आ गया और श्रीवत् के मात्र रक्षकों को छोड़कर सभी पूरे नगर को बरात में ले आया धनंजय ने बरात का खूब सत्कार किया चार महीने तक धनंजय सेठ ने पूरी बरात को हजारों लोगों को अपने निवास पर रखा सारी जिम्मेवार वा, और स्वयं उसने अपने ऊपर ली और धनंजय सेठ ने दहेज में 500 गाड़ी स्वर्ण मुद्रा दी 500 गाड़ी स्वर्ण मुद्रा गाड़ी लाद करके 500 गाड़ी लाद कर सोने की मोरें दी उतने ही आभूषण दिए 500 गाड़ी आभूषण दिए 500 गाड़ी चांदी के बर्तन दिए 500 गाड़ी तामे के बर्तन दिए और 500 गाड़ी लदे हुए वस्त्रों से दी 500 गाड़ी घी दिया 500 गाड़ी चावल 500 गाड़ी गुड़ पाँच गाड़ी हथियार और पंद्रह दासियां प्रदान इसके बाद धनंजय सेठ के मन में इच्छा हुई कि मैं कुछ गायों का दान करूं अपनी बेटी के लिए तो उसने अपने गो सेवक को कहा कि छोटा खिरका खोल दो छोटी गोशाला का द्वार खोल दो और एक एक कोस के अंतराल पर नगाड़ा लेकर के बैठ जाओ जब गाय एक कोस निकल जाए तब नगाड़ा बजाओ और जब पूरे उस खिरक की गाय निकल जाए वो तीन कोष में एकदम खड़ी हो जाए तब द्वार बंद कर देना नगाड़ा बजाना और फिर गायों को हाथ देना ऐसा उसने कहा कहते उस समय एक कोस गाय पहुंची तो नगाड़ा बजा फिर दो कोस पर नगाड़ा बजा फिर तीन कोस में नगाड़ा बजा तीन कोस का मतलब होता है ती चौकों बारह बारह किलोमीटर लंबी जगह में एक सौ चालीस हाथ चौड़ी और बारह किलोमीटर लंबी जगह में ठसा ठस थस गाय भरी थी कहीं मनुष्य को घुसने की तो क्या चले तिल रखने की जगह नहीं थी इतनी गाय अब अब विचार करो 12 किलोमीटर में 140 सौ हाथ की चौड़ाई में और 12 किलोमीटर की लंबाई में गाय हो कितनी गाय होंगी इतनी गाय थी और उसने कहा बस अब बंद कर दो तो उस छोटी गौशाला के खिरका को खोलते खोलते एक लाख गाय और बाहर निकल बोले बस अब बंद करो इतनी इतनी समृद्धि थी भारत में उस जमाने में यहां के सेठ 500 500 गाड़ी स्वर्ण मुद्रा अपनी बेटी के दहेज में देते थे अब बुरा नहीं मानना अब सेठों के घर में भी प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन शुरू हो गया चीनी मिट्टी और कांच के बर्तनों में भोजन शुरू हो गया शायद ऐसी दरिद्रता पहले कभी नहीं आई जो लोग बिचारे सुन रहे होंगे चैनल के माध्यम से उनको बहुत खराब लग रहा होगा कि कैसा बाबा कथा कहने वाला आया है कितनी श्रद्धा से तमाम सेठ सुनते हैं सबको उठ पटांग बोल रहा है नहीं नहीं ये सच्ची बात है तुम कांच में खा रहे हो चीनी मिट्टी में खा रहे हो प्लास्टिक में खा रहे हो तो तुम्हें कैसे सेठ समझा जाए और ये तुम्हारी दुर्दशा इसीलिए हुई कि तुम रुपए पैसे तुम्हारे पास चाहे जितने आ गए हो कल कारखाने चाहे जितने तुमने खोल लिए हो पर तुम दरिद्र हो क्योंकि तुम्हारे पास गाय नहीं है जिस व्यक्ति के पास एक भारतीय देसी स्वस्थ गाय है वह है इंद्र के समान है इसलिए आप सच्चे अर्थों में धनी मानी बनिए जैसे दूर से दूर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलते हो ऐसे ही बड़ी बड़ी गौशालाएं खोलिए ये भी ना हो सके तो गौशालाओं की गायों को गोद लेकर उनका पोषण कीजिए महाराज एक लाख गाय निकल गई बोले बस बस धनंजय सेठ ने कहा बंद करो दरवाजा बंद कर दिया पर बंद करते करते साठ हजार गाय और निकल गई उतने ही बैल उतने ही बछड़े निकल गए इतनी महाराज जी गोमाता की महिमा भगवान बुद्ध के काल में एक और बुद्ध के ग्रंथों में एक कथा प्रचलित है इसे बुद्ध की जातक कथा कहा जाता है बुद्ध में जातक कथाएं हैं ना कई बुद्ध के ग्रंथों में वो जातक कथा कहा जाता है उस कथा में ये बात आई है कि भारत में कुछ विदेशी यात्री आए और उन्होंने यहाँ के बैल और हाथी के अपने यात्रा के विवरणों में यहाँ के बैलों का हाथी के समान वर्णन किया विदेशी यात्राओं और वो ऐसा कर चुका था और जब प्रतियोगिता का अवसर उपस्थित उपस्थ हुआ तो महाराज जी उसका बैल हिलाई नहीं टसे मसने हुआ तो उसको बड़ा दुख हुआ उसने बैल पर क्रोध किया गाली दी डंडा भी लगा दिया लेकिन बैल फिर भी नहीं हिला में वो बहुत दुखी हो गया बोले हमने तुमको खूब चराया खूब खिलाए पिलाए सबके बीच में तुमने हमारी नाक कटवा दी क्या बात है ध्यान से सुने वो बैल मनुष्य की भाषा में बोला अरे मूर्ख कृषक तू रोज मुझे प्रणाम करता था मेरी स्तुति करता था मैं ले जाता था आज तूने अहंकार में मेरा तिरस्कार किया मुझे प्रणाम किए बिना मुझे गाली देकर चावक का प्रहार करके प्रेरित किया इसलिए मैंने अपनी शक्ति को तुरोहित कर लिया अब तुम दुखी मत हो फिर से उसने सबको बुलाया बोले नहीं, नहीं नहीं हमारा बैल थोड़ा अड़िया गया था थोड़ा, आप लोग आइए बैल थोड़ा नाराज था हम मनाएंगे तो वो ले जाएगा अब तो बैल को साष्टांग प्रणाम किया परिक्रमा की थपथपाया उसके मुख को चूमा और कहरे महाराज आपके सहारे तो हमारा सब कुछ है लोक परलोक है आ, थोड़ी सी थोड़ा सा करिश्मा दिखाओ जैसी बैल के पुट्ठे पे हाथ लगा के टिक टिक किया सौ गाड़ी खींच कर बैल ले गया ये बुद्ध के जातक ग्रंथ में एक वृषभ की कथा भी आई है एक कृषक के बैल की महिमा जातक में कही एक कृषक के बैल की महिमा जातक में कही सौ गाड़ी जो खेच सहस मुद्रा सु पावे सौ गाड़ी जो खेच सहस्त्र मुद्रा सो पावे जो अपने बैल से सौ गाड़ी माल खींच देगा उसको एक हजार स्वर्ण मुद्रा इनाम में दी जाएगी मेरो बैल अकेलो गाड़ी खेच दिखावे मेरो बैल अकेलो गाड़ी खेच दिखावे गाड़ी दे के मारो बैल न कदम बढ़ाओ गाड़ी दे के मारो बैल न कदम बढ़ाओ कहीं बैल क्यों गारी दी किसान पछतायो कहीं बैल क्यों गारी दी किसान पछतायो सो गाड़ी को खैचिके यश सहस्त्र मुद्रा ली हाँ सो गाड़ी को खेच के यश सहस्त्र मुद्रा ली एक कृषक के बैल की महिमा जातक में कही हाँ एक शशक के, के बैल की में जा महाराज बहुत विलक्षण विलक्षण घटनाएं हैं जैन संप्रदाय के सभी तीर्थंकर महान गोभक्त हुए हैं उनमें महावीर स्वामी की गोभक्ति तो अत्यंत प्रसिद्ध है तीर्थंकर करुणा अवतार ऋषभदेव महावीर वे तीर्थंकर करुणा अवतार ऋषभ महावीर वे महाब्रतन में आदि अहिंसा को ठहरा महाव्रतन में आदि हिंसा को ठहरा विजय सूरी अकबर फरमान लिखायो ही विजय सूरी अकबर फरमान लिखा गोरक्षा गोपालन महिमा को समझायो गो, गो पालन महिमा को समझायो दस हजार गो संख्या ब्रज गोकुल दस हजार गो संख्या ब्रज गोकुल महावीर स्वामी सकल अनुगत गो सेवक भय महावीर स्वामी सकल अनुगत गो सेवक भय तीर्थंकर करुणावतार ऋषभ देव महावीर तीर्थंकरुणावत महावीर जैन धर्म के आचार्यों ने पंच महाव्रतों में अहिंसा को प्रथम स्थान दिया जैन तीर्थंकर सूरी जैन मतावलंबी धनिक और अधिकारी लोग अहिंसा धर्म के पालन में बहुत आगे बढ़ गए थे इनके प्रयत्नों से मुसलमान बादशाहों ने भी तीर्थस्थानों में प्राणियों की हत्या न होने का हुक्म जारी किया था और इस प्रयत्न करने वालों में विजय सूरी नामक जो एक जैन संप्रदाय के महान भाव थे उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है बादशाह अकबर पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ा और शत्रुंजय पर्वत पर श्री आदिनाथ के मंदिर के द्वार पर सन पंद्रह में लिखित संस्कृत का शिला है जिसमें यह उल्लेख है कि विजय सूर्य के प्रभाव में आकर अकबर ने धार्मिक तीर्थ स्थलों पर किसी गाय नहीं किसी भी प्राणी की हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था आज भारत के ज्यादा से ज्यादा तीर्थों में मदरा की दुकानें खुली हुई हैं, मांस की दुकानें खुली हुई हैं। कई बार लगता है कि इससे वो पुराना मुगल शासन ज्यादा अच्छा था क्या लेकिन आज के शासक ऐसे गए बीते हो गए विजय सेन ने गोमता बैल भैंस की हत्या के विरुद्ध अकबर से हुक्म जारी करवाया था और उसमें लिखा है उस फरमान में कि जिस दिन यह फरमान जारी किया उसी दिन से इस पर ताकद की जाती है इस प्रकार से यह कहा गया था ऐसे दो फरमान पंद्रह में 1592 में भी अकबर ने जारी किए थे और 1608 में जहांगीर ने भी विवेक हर्ष के प्रभाव में आकर ऐसा फरमान जारी किया था इस प्रकार से अहिंसा परम धर्म का बहुत बड़ा पालन करके दिखाया और उसके प्रभाव से मुगल बादशाहों को भी प्रभावित किया इधर सनातन धर्म के बड़े बड़े महापुरुषों ने मुगल बादशाहों को प्रभावित करके प्राणियों की हिंसा पर रोक लगाई जिसमें जिसमें अनेक वैष्णव संप्रदाय के आचार्य धर्माचार्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं श्री मलुकदास जी आदि अनेक महान संतों ने भी गोवध पर अपने काल में प्रतिबंध लगवाया ऐसा उनके चरित्र में इतिहास में प्रमाणित है लिखा है महाराज जी की उस काल में जैनों के उस काल में विजय के काल में जिसके पास जिस वैश्य के पास दस हजार गाय होती थी उसके गोष्ठ को गोकुल कहा जाता था उसको गोकुल कहा दस हजार गाय जिसके पास है उसको गोकुल कहा जाता था उस समय में चंपा का, का कामदेव जैन वाराणसी का सूरदेव, कामपिल्ल का कुंडकोलिक और आलम्बी के चूल सूतक के पास साठ साठ हजार गाय थी छ छायों के थे और बात के नंदी के नंदनी के पिता सालनी के पिता इनके पास चार चार गोकुल थे इस प्रकार से बहुत बड़ी का वर्णन किया गया है इतना अधिक थी महाराज आनंद ने महावीर स्वामी से जब श्रावक व्रत लिया तब उसने आठ गोकुल पालने की शपथ ली थी महावीर स्वामी से जब उसने दीक्षा ग्रहण की श्रावक ने तो उसने आठ गोकुल आठ गोकुल मने अस्सी हजार गोवंश के पालन की प्रतिज्ञा की थी ऐसा वर्णन मिलता है महावीर स्वामी बहुत बड़े गो भक्त थे इसलिए जैन तीर्थंकरों ने कहा है अपने धर्म की सनातन धर्म की परिभाषा करते हुए सभ्य प्राणाण हंतभ ऐस धर्म में ध्रुवेणी सा ध्रुव और नित्य सनातन धर्म यही है कि संसार के किसी भी प्राणी की हिंसा न हो किसी का बध न किया जाए तो इन संप्रदायों में भी बहुत ध्यान से सुने जैन और बौद्ध यह अलग नहीं है ये जैन बौद्ध जैसे एक विशाल वटवृक्ष है ऐसे ही सनातन धर्म की ये विशाल शाखाए जैन और बौद्ध हैं और सिख तो वस्तुतः सनातन धर्म गौ ब्राह्मण और संत वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए ही एक सेना तैयार हुई उनको सिख कहा गया शिष्य शब्द का जिसको हम लोग संस्कृत में शिष्य कहेंगे ना गुरु और गुरु का शिष्य दो तो जो शिष्य है उसी को पंजाबी में सिख कहते हैं जैसे क्षत्री को खत्री कहते हैं ऐसे ही शिष्य को सिख कहते हैं जो गुरु भक्त हैं गुरुजी जी के आदेश को ही सर्वोपरि मान करके चलने वाले उन्हें सिख कहा गया हम तो वस्तुतः सही बात बतावें सिख वेश के प्रति और सिख समुदाय के प्रति हमारे हृदय में अगाध श्रद्धा का भाव है पता नहीं क्यों और उसका मूल कारण यही है कि हम जब ग्रंथों में पढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि हमारे देश में सिख समुदाय न होता तो आज सनातन धर्म का जो रूप दिखाई दे रहा है ये रूप न होता आज आज जो हिंदुत्व सुरक्षित है जो सनातन धर्म सुरक्षित है जो देवी देवता सुरक्षित हैं, हमारे सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है बहुत बड़ा योगदान है हमारी बात को कोई अन्य प्रकार से न समझे हमारी प्रार्थना है जैसे श्री गीता रामायण और भागवत की कथाएं होती हैं। ऐसे ही प्रत्येक सनातन धर्म को श्री गुरु ग्रंथ साहब का श्रवण करना चाहिए संपूर्ण मानवों को रागत द्वेश सत्य सदाचार अहिंसा की प्रतिष्ठा करने वाला गुरु महिमा संत महिमा नाम महिमा को भीतर उतारने वाला ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है जैसे वेद मानव मात्र के कल्याण का विधान करता है ऐसे ही परम पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब को क्या है महान गुरुओं की संतों की सिद्धों की वाणिया हैं जो हम सबके कल्याण के लिए महापुरुषों ने गाई हैं उन्होंने कही हैं। और हमने देखा सर्वत्र भूरी वाले स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हैं पंजाब के खूब गोसेवा कर रहे हैं उनके साथ भी सिख समुदाय जुड़ा हुआ है हमारे राजस्थान वाले जी बहुत अच्छी कर रहे हैं उनके साथ भी सिख समुदाय जुड़ा हुआ है और यहाँ भी ये समुदाय जुड़ा हुआ है हमें देखकर बहुत प्रसन्नता है और हम ये विश्वास करते हैं कि यदि संपूर्ण भारत का सिख समुदाय गो सेवा में अपने आप को समर्पित कर दे इनके बारे में हमें विश्वास है कि ये जिस दिन हृदय से चाह लेंगे एक भी गाय का बध भारत की धरती पर नहीं होगा इसके लिए हम सिख समुदाय को आग्रह करते हैं वे वस्तुतः इसी गो माता की रक्षा के लिए ही हमारे गुरुओं ने हमारे पूर्वाचार्यों ने उनको प्रकट किया था इसलिए बहुत प्रसिद्ध है गुरु नानक गोविंद सिंह गो रक्षा को प्रण गुरु नानक गोविंद सिंह गोरक्षा को प्रण सर गाय गुरु नानक गोविंद सिंह गोरक्षा को लियो गुरु नानक गोविंद सिंह गोरक्षा को प्रणगिया गुरु नानक गोविंद सिंह गोरक्षा को प्रण कियों गुरु नानक गोविंद सिंह गोरक्षा को प्रण क्यों गौघात दुख मिटे देवी से विनती की गौ दुख मिटे देवी से विनती की गौ दुख मिटे देवी से विनती की दुख मिटे देवी विनती कीनी की मार भगाऊं तुरक देवी प्रगति असी दीनी तो, मार भग तुर्क देवी प्रगति असी दीनी बहुत वीर का गोहित कुर्बानी कीनी बहुत वीर का गोहित कुर्बानी कीनी हस हस दीने प्राण न नंका मन में कीनी नि हस, हस दीने प्राण न शंका मन में कीनी गुरु ग्रंथ वाणी सदस्य संतन को सन कियो किया गुरु ग्रंथ वाणी सरस संतन को सन कियो गुरु ग्रंथ वाणी सरस संतन कौशल मान किया गुरु ग्रंथ वाणी सरस संतन कौशल मान कि गुरु नानक गोविंद सिंह गो रक्षा नानक गोविंद सिंह गोरक्षा को प्रण क्यो गोरक्षा को प्रण क्यो गोरक्षा को प्रण कियों गोरक्षा को प्रण किया गोरक्षा को केवल श्री गुरु नानक देव जी ही नहीं दसों गुरुओं का पावन जीवन चरित्र इस बात को प्रमाणित करता है गुरुओं के इतिहास में यह बात सुस्पष्ट की गई है कि उनके अवतार धारण करने का प्रयोजन यही था गौ माता गरीब और भक्तों की रक्षा करना गायों की रक्षा करना गरीबों की रक्षा करना भक्तों की रक्षा करना श्री गुरु महाराज श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने गो रक्षा पर बहुत बल दिया गो सेवा पर बल दिया और अपनी वाणी में गोवध का प्रबल निषेध किया दसवें गुरु गोविंद सिंह जी ने तो गो रक्षा के लिए अपना पूर्ण समर्पण किया और पंजाब के सम्राट राजा रणजीत सिंह ने पंजाब में गोवध को राजाज्ञा से बंद करवा दिया था सम्राट रणजीत सिंह ने कहा था हमारे पंजाब प्रदेश में जो गाय का वध करेगा उसकी सुनवाई नहीं होगी सीधे उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा गोवधकारी को मृत्युदंड की व्यवस्था थी सिख संप्रदाय में सदगुरु राम सिंह जी महाराज परम गोभक्त हुए और उन्होंने अपने शिष्यों को गोरक्षा का संकल्प दिलवाया था उन्होंने गोरक्षा नामधारी संप्रदाय का प्रमुख सूत्र बताया और भैंडी साहब जो पंजाब में है जुलाई सन 1871 में नामधारी गोभक्तों ने राजकोट के गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारे के पास स्थित दूचड़ खाने पर हमला किया था और दो हथियारों को कसाइयों को उसी समय मौत के घाट उतार करके बहुत बड़ी संख्या में गोवंश को कसाईयों के अत्याचार से मुक्त किया था अंग्रेजी कमिश्नर के आदेश पर मंगल सिंह गुरुमुख सिंह और मस्तान सिंह नामक इन तीन गोभक्त सिखों को राजकोट के बूचड़खाने में 5 अगस्त अठारह में सरे आम फांसी पर लटका दिया गया था लेकिन उन्होंने कहा हम हंसते हंसते गोरक्षा के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे लेकिन हम गोवध बर्दाश्त नहीं कर सकते बलिदान प्रसिद्ध है पंजाब के मलेर कोटला नामक स्थान पर भी अंग्रेज गोवध करते थे 15 अगस्त सन 1872 को नामधारी सिख की टोली ने मलेर कोटला के खाने पर धावा बोलकर उसे नष्ट कर दिया और वहां जितने कसाई बूचड़खाने में थे एक को भी जीवित नहीं छोड़ा सबका बध कर दिया 17 जनवरी 1872 को अंग्रेज कमिश्नर ने उनचास नामधारी सिख समुदाय के महान गोभक्तों को पकड़वाकर मलेर कोटला के मैदान में सरे आम तोपो से उड़वा दिया पर तोपों के मुंह से बांधकर उड़ना उड़ जाना स्वीकार कर लिया किंतु अपने जीते जी गोबध हो यह उन्होंने स्वीकार नहीं किया उससे अगले दिन देखो ऊपर से भी घोषणा हो रही कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज गलत नहीं कह रहे हैं। है बादल गरज रहे ना उससे अगले दिन 18 जनवरी 1872 को 16 गोभक्त नामधारियों को अंग्रेजों ने तोपों से उड़ा दिया था कुछ को काला पानी की सजा दी गई और सतगुरु राम सिंह जी महाराज को उनके सहयोग के साथ पकड़ करके उनका जिला बदल दिया गया था और श्री सतगुरु राम सिंह जी उनके नामधारी संप्रदाय के उन्हों उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया था दसवें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने तो खालसा पंथ की स्थापना ही इसीलिए की थी और के लिए बलिदान दिए वीरों का बलिदान भी भुलाया नहीं जा सकता पंजाब में आर्य समाज ने भी गोरक्षा के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी सरदार इंदर सिंह अमृतसर वाल वाले इन्होंने तो महाराज जी बहुत बड़ी घोषणा की थी कि गोरक्षा आंदोलन में हिंदुओं को जरा भी खतरा मालूम हो तो दस लाख दस लाख सिख अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं उस समय के जो नेता थे उन्होंने ये बात अमृतसर में घोषणा की थी सरदार इंद्र इंदर, इंदर सिंह उन्होंने कहा दस लाख सिख समुदाय के लोग गोरक्षा के लिए अपना बलिदान करने के लिए प्रस्तुत है ये बात उन्होंने स्वीकार की थी गुरु ग्रंथ साहब में अनेक जगहों पर संतों की वाणियों में आदर दिया गया और जीव मात्र की हिंसा न की जाए इस बात की आज्ञा दी गई नानक देव बचपन नानक देव बचपन में गोचारण करत करत नानक देव बचपन में गोचारण करत करत जेठ की दोपहरी गाए वृक्ष तर लायो ला हाँ, जेठ की दोपहरी गाए वृक्ष तर लायो है हाँ देख लोग च हाँ जेठ की दोपहरी गाय वृक्ष तर हाँ जेठ की दोपहरी गाय वृक्ष तर लो है हाँ नानक देव बचपन में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 छाया माई गाये बैठी आई नींद सोए आप छाया माई गाये बैठी आई नींद सोए आप एक आयोग विषधर छत्र सिर फैलायो हाँ एक आयोग विषधर छत्र सिर्फ फैलायो है देखो लोग चकित भय घबराए कहा करें देखो लोग चकित भय घबड़ाए कहा करें धीरे से सांप निज दिल में समायो। धीरे से साप निज बिल में समायो है गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म के प्रतिष्ठापक पक गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म के प्रतिष्ठापक संतन की बाणी प्रति आदर आयो संतन की वाणी प्रति आदर दिखायो है। श्री गुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज सदगुरु श्री नानक देव जी महाराज बचपन में गोचारण करते करते जेठ की दुपहरी में गायों को चराकर वृक्ष के नीचे उन्होंने जल पिला करके बिठा दिया और स्वयं वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे उसी समय मणिधर विषधर विशाल सर्प आया और वह गुरुजी के मस्तक पर छाया करने लग गया देख करके लोगों ने चिल्लाना आरंभ किया, चिल्ला क्या हुआ, क्या हुआ नाग बिल में वामी में चला गया और उस समय के कोई ज्योतिष के बड़े विद्वान थे उन पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह बालक या तो सारी धरती का चक्रवर्ती सम्राट होगा या सारी धरती की मानव जाति का हृदय सम्राट होगा लाखों लोगों को पथ प्रदर्शन करेगा ये उन्होंने कहा है इस प्रकार से बहुत अद्भुत वर्णन मिलता है एक बार दशम बातशाह गुरु गोविंद सिंह जी पुष्कर गए हुए थे राजस्थान में पुष्कर जी जहां पंडित पृथ्वीराज जी ने उनसे पूछा के हे गुरु जी हम आपसे जानना चाहते हैं आपके जीवन का ध्येय क्या है आपके जीवन का उद्देश्य क्या है वे खालसा पंथ का प्रचार क्यों कर रहे हैं इस पर गुरु गोविंद सिंह जी ने उत्तर दिया था पंडित जी यह खालसा पंथ आर्य धर्म गौ ब्राह्मण गरीब साधु दीन दुखियों की रक्षा के लिए मैंने स्थापित किया है इन पर कोई दुष्ट नजर से न देख सके इसके लिए मैंने खालसा की स्थापना की पंडित को उत्तर दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने और यही मैं सेवा कर रहा हूं और जो मेरा पक्का अनुयायी होगा वह भी मेरे इस कार्य के लिए अपने जीवन भर समर्पित बना रहेगा गौ ब्राह्मण गरीब इन सबकी रक्षा और सेवा के लिए सुरक्षित रहेगा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने देश धर्म और जाति की रक्षा के लिए नैना देवी पर्वत पर वहां भी हम दर्शन करके आए हैं नैना देवी पर जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कठोर तप किया है और भगवती नैना देवी ने साक्षात खड़ग प्रदान किया है गुरु जी महाराज के हाथ में खड़ग दिया है उस स्थल पर भी हम भगवत कृपा से दर्शन करके आए हैं और श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो विशाल गुरुद्वारा है वहां भी दर्शन करके आए पटना में जो उनके प्राकृतिक स्थली है वहां भी दर्शन करके आए जहाँ कहीं कोई विशाल ऐतिहासिक गुरुद्वारा होता है वहां हम अवश्य श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने जाते हैं क्योंकि सिंधु सनातन संस्कृति की रक्षा में इन महापुरुषों का इन आचार्यों का इन गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है विक्रम संबत सत्रह में काशी के वैदिक पंडित केशव दत्त की देखरेख में श्री दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने महाचंडी यज्ञ किया था एक वर्ष तक वह चला था और राम नवमी के दिन रविवार के दिन जब डेढ़ पहर दिन बाकी था उसमें जब चंडी यज्ञ की पूर्णाहूति चल रही थी उसमें साक्षात भगवती माँ दुर्गा प्रकट हो गई और गुरु गोविंद सिंह को दर्शन दे करके कहा तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ तब गुरु जी ने उस समय कहा था कि हे माता मैं हिंदू धर्म को मुसलमानों के अत्याचारों से बचाने के लिए मैंने खालसा पंस की स्थापना की है गाय और दीनों की रक्षा में करना चाहता हूं आप मुझे शक्ति प्रदान करें यही वरदान गुरुजी ने मांगा था और यह बात स्वयं अपनी कलम से गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी दीवार इस नामक ग्रंथ में आपने लिखा है देवो बर देवो बर माता पंथ उपाव राज को तेज खपाव हिंदू धर्म नित तो हो रहा विना सा बचाए पुनः करू प्रकाशा ऐसी कृपा कीजिए इसको मैं बचाऊ हिंदू धर्म को और इसको पुनः स्थापित करूं उस समय माताजी ने प्रसन्न होकर श्री गुरु गोविंद सिंह को तलवार भेंट किया था और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं इस बात की घोषणा की है यही देहु आज्ञा हे भगवती जगदम्बा आज हम लोग भी गुरुजी की वाणी के साथ अपने स्वर मिलाकर अपना भाव मिलाकर अपना हृदय मिलाकर नवरात्रि के पावन अवसर पर आज नवरात्रि की सप्तमी है भगवती महाकाल रात्रि की तिथि है सप्तम कालरात्रि एक कालरात्रि की तिथि है आज भगवती दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि गो विरोधियों के लिए वे कालरात्रि रूप धारण करके सबको समाप्त करें और संपूर्ण भारत की धरती पर ही नहीं विश्व की धरती पर भारतीय गोवंश का संरक्षण संवर्धन हो और उसकी सेवा हो यही दे हुआ यही दे हुआ तुर्क गाहे खपाऊं गऊ घात का दोख जग सिउ मिटाऊं गऊ घात का दोख जग सिउ मिटाऊ सकल हिन्द स्यू तुर्क दुष्टा विदा रहू धर्म की ध्वजा कऊ जगत में झूला रहू सकल जगत माहि सकल जगत माहि खालसा पंथ गाजे जगे धर्म हिन्दुन सकल धुंद भाजे जगे धर्म हिन्दुन सकल धुम धो और आपने वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का सृजन किया था और इसके पाशात श्री हनुमान जी ने भी आपको उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन दिया था और स्वयं हनुमान जी ने कक्षा भेंट किया था खड़ग भेंट की दुर्गा ने और कक्षा भेंट किया स्वयं श्री हनुमान जी महाराज ने और कहा था कि इसे तुम अपने सिंहों को दे दो वे कच्चा लंगोटा धारण करके युद्ध युद्ध के समय धारण करें मैं सदा पंथ के बल में वृद्धि करता रहूंगा और जब आपके सिख लोग युद्ध में उपस्थित होंगे हनुमान जी ने दसम गुरु गोविंद सिंह को वरदान दिया है मैं उनकी ताकत बढ़ाता रहूंगा यह हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया है यही के रक्षा के लिए उन्होंने आत्म बलिदान किया है इनमें महाराजा रणजीत की बात तो आप लोग सुन ही चुके हैं एक बार लाहौर में एक नाली में पड़े गा गेहूं के एक दाने को खाने के लिए एक गाय झुकी और उसने अपना मुंह तो घुसा दिया लेकिन उसके सिंग अटक गए और अब निकल नहीं सकी सकी अपना मुंह नाली में से उसके सिंग फंस गए गाय छटपटाने लगी भीड़ इकट्ठी हो गई लोग प्रयास करने लगे गाय को कैसे बचाया जाए उसी समय एक आदमी आया उसने कहा कि गाय के सिंह काट दो तो उसका मुंह जो है निकला गाय तो जीवित रहेगी जिससे कि यह दीवाल न टूटे पर यह आदेश जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह के कान में गया वे क्रोध में तिलमिला उठे और उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में ऐसा कौन दुष्ट पुरुष है जो दीवाल के मोह में पड़कर गाय के सिंह काटना चाहता है तोड़ दो दीवाल और गाय को बचालो पर गाय के सिंग में खरोंच नहीं आनी चाहिए और उस व्यक्ति को उन्होंने पकड़कर बंदी बनवा लिया और उसकी माता को बुलाकर कहा कि इसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा क्यों गाय के सिंग काटने की सलाह दी थी सच्ची बताओ ये तुम्हारा बेटा है कि किसी और का है हमारे राज्य में तो ऐसा कोई पैदा ही नहीं हो सकता यह तेरा पुत्र है कि किसी और का पुत्र है वो रोने लगी उसने कहा कि बेटे से ज्यादा प्यारा माता को कुछ नहीं होता है ये एक ही मेरा बेटा है मुझे बहुत प्यारा है लेकिन आप राजा साहब हैं पूछ रहे हैं तो मैं सच्ची सच्ची बात बता रही हूं मैं एक पतिव्रता नारी हूं मैंने किसी पर पुरुष का स्पर्श अपने जीवन में नहीं किया ये मेरे पति की ही संतान है किंतु मैं एक बार ऋतुस्नान के पश्चात अपनी छत पर घूम रही थी उसी समय मैंने एक कसाई को गाय की चमड़ी कंधे पर लाद कर ले जाते हुए देखा तो स्नान के पश्चात कसाई को देखने के कारण मेरे गर्भ में ऐसे संस्कार आ गए कि उसने गाय के सींग काटने की बात कही तब से महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब क्षेत्र में ये प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी कसाई यदि कोई कसाई है भी तो वो गांव और नगर में न निकल सकता था न रह सकता था गांव के बाहर थे और उसने महाराजा रणजीत सिंह ने एक आवश्यक कानून कर दिया कि हर माता को अपने आभूषण में एक इतना बड़ा दर्पण लगा के रखना पड़ेगा जिससे कि वह स्नान करके शुद्ध होने के बाद स्नान करके यदि अपने पति के दर्शन का अवसर न मिले तो अपना ही मुंह दर्पण में देख ले जिससे उसे गर्भ में आने वाले जीव के संस्कार न बिगड़े ये रणजीत सिंह जी ने घोषणा की थी कहां तक कहें महाराज जी इतने चरित्र हैं इतने चरित्र हैं कि उनका वर्णन कर पाना असक्य है असंभव है हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कौन है ऐसा हमारा पूर्वाचार्य जो भगवान की प्राण प्यारी गौ माता के चरणों में श्रद्धा न रखता हो जिसके हृदय में गोरक्षा और गो सेवा की भावना न हो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय श्री गौ माता की है मुर्सिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया सिद्ध मेरा मरम बताया श्री गुरु नानक देव जी का पद मुर सिद्ध मेरा मर जिन मरम बताया सिद्ध मेरा, मेरा मरम म बताया दिल अंदर दीदार है खोजा जिन पाया दिल अंदर दीदार है खोजा जातीन पाया दिल अंदर दीदार है खोजा जातीन पाया दिल अंदर दीदार है खोजा दिन पाया मुर्सिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया मुर्सिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया दिल अंदर दीदार है खो जा दिन पाया दिल अंदर दीदार है खो जा दिन पाया तस्वी एक अजूब है जामे हरदम तस्वीर एक अजूब है जाने हर दम दाना कुंज किनारे बैठिक फेरा दिन जाना कुंज किनारे बैठ के तेरा दिन जाना, जाना। मुर् मेरा मरहमी जिन मरम बताया मुर् मेरा मरहमी जिन मरम बताया क्या बकरी क्या गाए हैं क्या अपनों जाया क्या बकरी क्या गाय क्या अपनो जाया क्या बकरी क्या गाय है क्या अपनो जाया क्या बकरी क्या गाय है क्या अपनो जाया सब को लो एक है लोहू एक है ये परमात्मा का हुक्म है गाय का बध करने पर नरक होगा ये तो है ही है सच्ची बात है बकरी काटने वाले को भी नरक होगा क्योंकि सब का लोहू एक है साहेब फरमाया क्या बकरी क्या गाए है, क्या अपनो जाया क्या बकरी क्या गाय है क्या अपनो जाया सबको लोहू एक है सब फर्माया सब सबको लोहू एक, एक है मा मु सिद्ध मेरा पर हमी जिन मरम बताया मुर् मेरा मर हमी जिन मरम बताया गुरुजी जी कह रहे पीर पैगंबर ओलिया सब मरने आया पीर पैगम्बर ओलिया सब मरने आया पीर पैगंबर ओलिया सब मरने आया पीर पैगम्बर ओलिया, ओलिया सब मरने आया ना नाहक जीवन ना मारिए पोषण को काया ना, ना हक नानक जीवे पोषण को काया श्री गुरु जी कह रहे हैं चाहे पीर हो पैगंबर हो ओलिया हो सब मरने के लिए आए हैं इसलिए अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए किसी प्राणी की हिंसा मत करो किसी का मांस मत खाओ पीर पिगंबर ओलिया सब मरने आया पीर पैगम्बर ओलिया सब मरने आया पीर पैगंबर ओलिया ये जब साफ से, हाँ, से बन रहे पीर पैगंबर ओलिया सब मरने आया पीर पैगंबर सब मरने आया तीर पैगम्बर ओलिया सब मरने आया ना हक जीव न मारिए पोषण को काया ना हक जीव न मारिए पोषण को आया मुर सिद मीरा मुर्सिद मेरा मरहमी जिन मरम बता मुर्सिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया मुर्सिद मेरा, मेरा मरहमी जिन मरम बताया फिर सेवान है बस कर ले भाई रस किए है वान है बस कर ले भाई है वान है बस कर ले भाई है वान है बस कर ले भाई इलाही नान का ही नान काज से व खुदाई दादेराई नान का जिस देव खुदाई मुर्सिद मेरा मरमी जिन मरम पता मुर्सिद मेरा मरमी जिन मरम पता मुर्सिद मेरा मरम सिद्ध मेरा मर मी मरम बता ना दिल अंदर दीदार है खोजा तिन पाया हाँ, दिल अंदर दीदार है खोजा तिन पाया गुर मेरा मेरा बता हमारे संतों ने आचार्यों ने गुरुओं ने बहुत कृपा की है सब कुछ बता दिया है अब केवल मानने की बात है मानव जीवन का फल है इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाना भगवान की प्राप्ति कर लेना मानव जन्म का फल है कौन उपाय करूं कौन उपाय करूं अब मैं कौन उपाय करूं? करूं अब मैं कौन उपाय करूं कौन उपाय करूं अब मैं कौन उपाय करूं कौन उपाय करूँ अब मैं में, में कोने उप विधि मन को संसय छूटे जे विधि मन को संसय छूटे जे विधि मन गो संसय छूटे जे विधि मन को सं सं सं हाँ कौन उपाय करूं अब मैं कौन उपाय करूं अब मैं कौन उपाय करूं जन्म पा कछु भलो न की ननम पाए कू भलो न की जन्म पाए कू भलो न की ननम पाए कू भलो न ताते अधिक डरू pa मत सुन कछु ज्ञान नौ उपज गुरु मत सुन कछु ज्ञान नउप जो पशु बत उधर भरू पशुत उधर कहनानक प्रभु वीरद पिछान कहनानक प्रभु वीरद पिछानो कहनानक प्रभु वीरद पिछान कहनानक प्रभु वीरद पिछा तब हो पतित तरू तब हतित तरू कोने उपाय करूँ करू अब में कोने उपाय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 शरण हरी शरण हरे शरण हरे शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरे शरण हरी शरण हरी शरण शरण हरि शरण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 श्री वृंदावन विहारी लाल की जय अब यह प्रवचन सत्र अपने उपसंहार की ओर है श्रीमद भागवत का सविधि मूल पारायण संपन्न हुआ दो विद्वानों के द्वारा भगवत जी का मूल पारायण हुआ सबके भीतर गोभक्ति की प्रतिष्ठा हो यही संकल्प है इस आयोजन के मूल में यह एक प्रकार से गोभक्ति परक प्रवचन सत्र हुआ एक सप्ताह का आज अभी थोड़ी ही देर में श्री पत्मणाम महाराज जी भी आएंगे शुरू गो अनुष्ठान सेवा समिति जो पुस्तक है उसका विमोचन भी, भी होगा और भी कुछ सूचनाएं हैं तो ये सब कार्यक्रम आज होने हैं तो इन सब की भी तैयारी जो कार्यकर्ता लोग हैं पहले से तैयारी करें पथमेड़ा महाराज जब तक आते हैं तब तक हम कुछ इसकी भूमिका उपसंहार की बात करते हैं परम गोभ श्री प्रथु जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे प्रथु जी ने अपनी प्रजा को जो उपदेश दिया है वो उपदेश बहुत सुंदर है भगवान की वाणी से निकला हुआ यह उपदेश है व्याख्यान है भगवान प्रथु जी ने कहा हिप सज्जनों आपका कल्याण हो आप जो कृपा पूर्वक यहां पधारे हैं वे कृपा करके मेरी प्रार्थना सुने जिज्ञासु पुरुषों का कर्तव्य है कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें देखो मेरी प्यारी प्रजा लोक में मुझे प्रजा पालक, प्रजा सेवक राजा के रूप में नियुक्त किया गया है राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा में किसी को भूखा नंगा गरीब और बेरोजगार न रहने दे सबको वृत्ति प्राप्त हो और यह तभी होगा जब सब अपने अपने वर्ण की मर्यादा के अनुसार अपने काम में लगे रहेंगे इस प्रकार का जो राजा होता है उसका लोक परलोक बन जाता है वेदवादी मुनियों के मतानुसार वर्णाश्रम धर्म का भगवत प्रसन्नता के लिए भगवत प्रीत्यर्थ अनुष्ठान करने वाले और इस धर्म का आचरण करके से भगवान के चरणों में समर्पित कर देने वाले भाग्यशाली साधकों पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें भगवान श्री हरि के चरण कमल इसी जन्म में बड़ी सहजता से प्राप्त बहुत सुंदर बात कही है ये चौबीसवा श्लोक तो भगवान का इतना अद्भुत है कि आज के शासक इसे अपना राज धर्म स्वीकार कर लें तो उनका जीवन उनकी राजनीति अत्यंत पवित्र हो जाए भगवान कह रहे हैं यह उद्धरेत करम राजा प्रजा स्व शिक्षयन प्रजा नाम शमलम भूगते भगम स्वचाति कहते जो राजा अपनी प्रजा को अपने आचरण और अपनी वाणी के द्वारा धर्म वर्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूलता है टैक्स लेता है और प्रजा को अच्छी शिक्षाएं अपने आचरण और अपनी वाणी के द्वारा प्रदान नहीं करता है उस राजा को प्रजा का पाप भोगना पड़ता है प्रजानाम नाम शमलम भूंगते वो प्रजा के पाप का भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से भी हाथ धो बैठता है भगम संचाति सा भगम ऐश्वर्यम अपने ऐश्वर्य से वह च्युत हो जाता है इसलिए हे मेरी प्यारी प्रजा तुम रागद्वेश से शून्य होकर के असूया से मुक्त होकर के कुरुताधोक्षज में अनुग्रह कृतः इस प्रकार की रहनी से रहते हुए यदि तुमने अपनी बुद्धि को भगवान श्री हरि के चरणों में लगा दिया तो भगवान पृथु कहते मेरी सबसे बड़ी सेवा हो गई मेरे ऊपर कृपा हो गई यह आपका मेरे ऊपर उपकार हो गया तदनुमोद्व पितृदेवर्ष मला कर्तु शास्त्रुस्तुल्य प्रेत यशुद्ध चित्तवता पितर महर्षिगण आप सब मिलकर मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन करें क्योंकि कोई भी कर्म हो मरने के अनंतर उसके कर्ता उपदेष्टा और समर्थक इन सबको समान फल मिलता है इसलिए आप लोग अनुमोदन करें और हमारी बात यदि कोई विरुद्ध हो शास्त्र विरुद्ध धर्म विरुद्ध वेद विरुद्ध हो तो वो ही बरजू भय विसराई इतिहास में दो ही राजा ऐसे हुए जिन्होंने प्रजा को उपदेश दिया या तो श्री पृथ्वी महाराज या भगवान श्री राम जी इसलिए हे माननीय सज्जनों कुछ महानुभाव ऐसा मानते हैं कि कर्मों का फल देने वाले यज्ञपति भगवान हैं क्योंकि यह लोक परलोक में जो भी बड़े बड़े तेजोमय शरीर देखे जाते हैं वो सब भगवान यज्ञ नारायण की कृपा से प्राप्त होते हैं मनु उत्तानपाद ध्रुव राजर्षि प्रियव्रत हमारे दादा अंग ब्रह्मा शिव प्रहलाद बलि ये सब जितने